स्वार्थानुमान हो गया था स्वयं ही वह सब कुछ कर लेता स्वयं सब कुछ कर लेता पहले बारंबार वह अपना रसोई घर में जहां भी रहता है वहां गौशाला में चत्वर में वह व्याप्ति को ग्रहण कर लेता है यत्र यत्र उसके बाद कभी वह पर्वतादि के समीप में गया एक अपरिचित स्थल में गया तात्पर्य है एक गांव से पहाड़ में का मतलब जाएगा अप्रसिद्ध अपरिचित स्थल में चला वहा दूर में उसने धुआं को देखा यही उसे पक्ष का ज्ञान हुई तो जो रसोई घर में या में पहले उसने व्याप्ति ग्रहण किया तो उस व्याप्ति का स्मरण होता है पक्ष अंतर्ज्ञान होने से तो उस व्याप्ति और के दोनों स्मृति ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान दोनों को जोड़ लेता है उसी का नाम परामर्श या उसको लिंग परामर्श भी कहते हैं परामर्शात उस परामर्श उसके मन में उत्पन्न हो जाता है धुआं वाला महानस्ता था अतः वह धुनी वाला भी था जैसे वैसे धुआं वाले पर्वत होने के यह अवश्य वन्य है तो पर्वत तो वर्ण्य अनुमति कर लेता है इसका नाम स्वार्थ अनुस्व रूप हैूमाद्निमा प्रति बोधित पंचाववाक्य प्रयुज्युम पृष्ठ संज्ञा सठ में चल रहा है स्वयं एक व्यक्ति स्वयं क्या कर लिया है का अनुमान कर लिया जैसे था में देखा ने पहले से कर लिया करने के बाद अनुमितिं कृत्वा, परम प्रति दूसरे के प्रति स्वयं में उत्पन्न अनुमान को बोध कराने के लिए बोध बोल कराने के लिए पंचावय पांच छोटे छोटे वाक्यों से संपन्न एक वाक्य रूपा न्याय नाम से जो पूर्व में कहा गया था उसी का नाम परार्थानुमान है सन दिखा रहे कौन से हैं वो यहाँ पर प्रसंग आपको ध्यान देना है अवय आवयव और अवयवी का अर्थ को समझना है प्रसिद्ध जो दुनिया में अवैभ है जहां पर संवाय संबंध मानते हैं अवय अव समी वन्नी रहता है अपने अवयों में संवाय सम्बन्ध अपने आपने बार बार कहा है पूर्व में तो अवय आवयव और अवैवी के बीच में संवाय संबंध होता है यह हम लोगों ने लेकिन जिस अर्थ में वह अवयवी या अवय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वह अर्थ यहां अवय आवयव और अवैवी का नहीं वहां अवैवी का लक्षण है द्रव्य सती द्रव्य सती सजातीय द्रव्यांतर अनारंभ द्रव्य होता हुआ सुजाति द्रव्यंतर के अनारंभ तत्व का नाम ये क्या है? अवय जैसे देखिये घट घट क्या है द्रव्य है और घट से कोई और चीज पैदा हो जाए क्या जैसे मिट्टी से आपने पिंड बनाया पिंड से कपाल बने कपालों को जोड़ा तो क्या हो गया घट बन गया और घट से और आगे कुछ पैदा होगा नहीं बना सकते घट यह अंतिम है इसलिए घट क्या है सजाती दूसरे द्रव्य को आरंभ नहीं करता है आते हुए घट को हम कहेंगे अवयवी कपाल अवयवी नहीं है क्योंकि कपाल एक द्रव्य होता हुआ सजाती जो द्रव्यंकोण है घट का आरंभक है पिंड भी अवयवी नहीं वो कपाल का आरंभक है मिट्टी भी अवयवी नहीं वह पिंड का आरंभक है यानी नि? मिट्टी से पिंड बन रहा है इसलिए मिट्टी पिंड का आरंभक है पिंड रूपी द्रव्यंत्र का आरंभक है।, है कपाल को पैदा कर रहा है इसलिए कपाल रूपी द्रव्यंत्र का आरंभक है लेकिन कपाल से जब घट पैदा हो गया उसके बाद उस घट से कोई और द्रव्यंत्र सजाती आरभकत्व नहीं पुलिस घड़े में भात पका लिया, घड़े में भात बन गया अरे तो घड़े से भात नहीं बना घड़े में भात पका तो ने बहुत फर्क घड़े से भात बन रहा है क्या घड़े में भात पक रहा है फर्क हो गया कि नहीं हो गया मिट्टी से पिंड बना पिंड से कपाल कपाल से घट घट में भात घट से नहीं है जैसे कार्य वहां नहीं बनता इसे घट क्या हो गया अवयवी क्योंकि वह घट से कोई दूसरा सुजाती द्रव्यांतर आरंभ नहीं होता इसे द्रव्य होता हुआ सजात द्रव्यांतर आरंभ का नाम अवयवी तत्मक अवय व्यात्मक द्रव्य समवाय कारणत्व अवयत्व यह अवयव का लक्षण अवयवी रूपी द्रव्य का जो समवाय कारण होता है वो क्या हो जाता है अवयव होता है जैसे घट रूपी अवयवी एक द्रव्य है है ना अवयवी आत्म तो द्रव्य कौन है घट उस घट का समवाय कारण कौन है कपाल तो कपाल क्या हो गया घट का अवयव अवयव अवयव का लक्षण हो गया हमेशा समवाय समवाय कारण होता है और है और अवयवी अवयवी कार्य इसलिए कह दो या अवय्याप्त का समवाय कारण कह दो बात एक ही है ये अवय का लक्षण दुनिया में प्रसिद्ध अवयवी और अवयव का लक्षण है इन लक्षणों को यहां परार्थानुमान में अवय और शब्द से नहीं लेना hmm? तो का रणत्व अवयत्व का उधर लिखिए ना समवायि कारणत्व अवयवत्व अवयव्यात्मक द्रविग संवाय कारण का नाम अवयव होता है और द्रव्य होते हुए सजात द्रव्यांतर के जो आरंभ नहीं होता है उसका नाम अवयवी होता है अतएव घट अवयवी है और कपाल उसके अवयव हो गए ये कार्य कारण भाव रूपा अवयव अवयवियों में जो लक्षण हम लोग लेते हैं वो लक्षण यहां नहीं लेना कल अवयव का लक्षण क्या किया था न्यायपोधनी में प्रतिज्ञादि पंच प्रतिज्ञादी पांचों में से एक काना नाम प्रत्येक में आ जाएगा अन्य तमत्व प्रत्येक में प्रतिज्ञा तो भी एक अवय हो गया हेतु भी एक अवय उदाहरण एक अवय उपनय और निगम पांचों काना नाम अवयत्व यहां भी दे रहा है पदकृति में देख लीजिए इसी प्रश्न में आता अवैधत्व नाम द्रव्य सम्वय कारणत्म आ गया ये सामान्य लक्षण है इन असंभवा में संभव नहीं है वाक्य किसका का कारण नहीं हो सकता और वाक्य शब्द रूपक गुण है द्रव्य तो है नहीं और आपने पहले पढ़ा सदा द्रव्य समयकरण कौन होता है द्रव्य ही होता है गुण कभी किसी का समय कारण होता नहीं और वाक्य क्या है शब्द समूह है शब्द क्या है गुण है तो द्रव्य समय कारण ये अवयव का लक्षण कैसे आएगा इन वाक्यों में नहीं आ सकता अवयवास्य फिर इनको आपने अवयव नाम से क्यों कह रहे हो चेत तब कहते हैं अनुमान वाक्य देश तत्व जैसे आपके शरीर का एक हिस्सा है हाथ हा को क्या कहेंगे आप हमारे शरीर का एक अवयव है ये उसी प्रकार से परार्थानुमान में प्रयोग किए जाने वाले पांच वाक्यों में से प्रत्येक क्या हो गया पांच वाक्य मिलकर एक शरीर जैसा हो गया और प्रत्येक वाक्य कैसे हो गया हाथ पैर जैसे समझ लो एक औपचारिक व्यवहार है वास्तव में अवयव अवयवी अवय भाग इनमें नहीं हो सकता एक औपचारिक रूप से प्रयोग कर है ना उपचरकार निंग पश्वभा कह सकता है जो पंचवाक्यों का अपने समूहता ईस्व अवह अनुमान कैसे हैं? क्योंकि इसमें परामर्श आता ही नहीं और परामर्श और जन परामर्श का जनक जो व्याप्ति अनुमान व्याप् व्याप्ति रूपी अनुमान है ना ज्ञानम करणम पहले कह कर चुके अनुमिति ज्ञान करणम अनुमानम और करण कौन है व्याप्ति ज्ञान व्यापार परामर्श और अनमिति फल है कार्य और व्याप्ति क्या है सीधा कार्य हो गया बीच परामर्श चीजें ही नहीं हो व्यापार के बिना कार्य कैसे पैदा हो डा रखा हुआ है और घड़ा पैदा हो जाए ऐसे कैसे होगा जब तक डंडा डंडा से घुमाओगे नहीं तो घड़ा बनेगा नहीं तो भ्रमी रूपी व्यापार जरूरी है ना बिना भ्रम रूपी व्यापार का केवल दंड से जैसा घट पैदा नहीं होता बिना परामर्श रूपी बीच व्यापार का केवल व्याप्त ज्ञान से अनुमित रूप कार्य भी नहीं होता चेतम लिंग परामर्श का प्रयोजक लिंग प्रतिपादक अनुमान उपचार मात्रता क्योंकि यहाँ पर लिंग परामर्श का प्रयोजक जो लिंग कारण प्रयोजक हमेशा क्या हमने बोला था इस यहां पर प्रयोजक बने कारण प्रयोज्य बने कार्य इसीलिए कारण का प्रतिपादक तो है ना यहां ध्रम बोलते ही नहीं दूसरे में हेतु इसलिए कारण का प्रतिपादक होने से इसको भी हम अनुमान सबसे औपचारिक व्यवहारिक करेंगे अमूल में चले यथा निर्माण यह पहला वाक्य उसका नाम क्या है प्रतिज्ञान दूसरा वाक्य धूमवत्वात, आगे धूमवत्वा आ दूसरा है हेतु यो यो धूमान सह सवन यथा महानसम यहां तक तो पूरा एक बीच कौमा है इन फिर भी यहां तक तो पूरा एक वाक्य समझना इसको तो उदाहरण वाक्य अथ तो दृष्टांत वाक्य जो जो धुम वाला होता है वह वह वन्य वाला होता है जैसे कि महानस रसोई घर तथा अयम हो गया उपनय सैसा महानस है तथा ठीक वैसा ही अयम ये जो सामने देख रहे हो पर्वत वह अर्थात महानस कैसे था वन्य व्याप्य धुम वाला था वन्य का व्याप्य धुम वाला था महानस जैसा वैसे वन्य व्यापी धुम वाला यह पर्वत है यह परामर्शन कोटी में आ गया तस्मा तथा इसलिए तथा अर्थात जैसे महानस वन्यमान है वैसे पर्वत भी वन्यमान है ये निगमन वाक्य कर अन प्रतिपादिता तिंगा परो अपि अग्निम से प्रतिपादन किए जाने पर किसका प्रतिपादन लिंग का प्रतिपादन किए हेतु का माध्यम से जब दूसरे आप जिसने अनुभव पहले किया था उसने एक अनुभूत पुरुष के सामने जब उस हेतु में था धूम किस प्रकार से व्याख्या करके बोल देता है पांच वाक्यों के द्वारा तब वह पर मैंने वह पर पुरुष क्या कर लेता है अग्निम प्रतिपद्य अग्नि को उसको ज्ञान हो जाता है अग्नि प्रतिपद अग्नि का बोध हो जाता है अर्थात वह पर्वतों वर्णिमन ऐसी अनुमति जान लेता है उसी को विस्तार से समझा रहे को पंचाववाह के ये पांचवे कौन है अलग अलग करके बताओ प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा हेतुपन निगम प्रतिगमन ये पंच अवयव हैं ये ही पांच हैं अवयव अलग अलग करके तरह तो एक करके बताएगा पर्वतो नि प्रतिज्ञा ध्रवादी हेतु यो यो इति उदाहरणम यथा मानस जोड़ लेना यथा महानसमिति उदाहरणम महात तथा चय कितना हिस्सा कहा गया तो क्या है इति उपनय और तस्मा तथा ऐसा जन्तु में कहा निगम थोड़ा पदकृति में जाना पड़ेगा प्रतिज्ञा जन तमत्म अवयत्व दो बार याद दिला रहे हैं अब आइए प्रतिज्ञा किसे कहते दृष्टान पर्वत निमान और अन्य क्रम कैसे बोलेंगे कि साध्य विशिष्ट पक्ष बोधक वचनम प्रतिज्ञा साध्य से विशिष्ट पक्ष का बोधक जो वाक्य है उस वाक्य का नाम प्रतिज्ञा साध्य से विशिष्ट पक्ष का बोधक जो वाक्य उस वाक्य का नाम प्रतिज्ञा अभी तो पर्वत निमान के उपकर क्यारे होंगे वन्नी वाला पर्वत है अर्थात वन्नी रूपी साध्य से विशिष्ट पर्वत रूपी पक्ष है क्या कहते हैं इसी प्रकार से विशिष्ट सत्तावान घटहा आपने बोल दिया तो विशिष्ट सत्ता रूपी साध्य वाला घट रूपी पक्ष है विशिष्ट सत्ता विशिष्ट घट है योग प्रतिज्ञा वाक्य हमेशा साध्य और पक्ष दोनों को एक साथ बोलने का नाम वा विंगवन हेतु हमेशा हेतु कौन होता है पंचम्यंत प्रयोग कर दो धूम अथवा mm -hmm. तृतीयांत प्रयोग कर दो धूम ये कई बार वे संयोग वनित् वनिना साध्यन सह कर प्रश हम लोग प्रकरण मतलब क्या वो mm -hmm. हेतु हेतुवाच ये तो और फिर जितने विशेषण होंगे सब में क्या होगा हो जाएगा ये कि किसको बोल रहे हैं? बोलना आया समवाये तब साधिवच्छिद समवाय संबंधावच्छिन्न इतना बोलते हैं ना उसको आप इतने छोटे में बोल सकते हो इतना कहने से समझ में आ जाएगा क्या समझ में आएगा साधुता समवाय सम्बन्धावचिन्न समझ वन्नित्वेना का मतलब शाजतावच्छेद इतने बात को वन्य इतने समवायेना समवाये नावाधिकरण बस इतना हो गया जितना लंबा बोलते थे उसको संक्षेप इस तरह से बोल सकते हैं आप हम संस्कृत में जो लिख रहे हैं इसमें दोनों तरीका दिखा रहा हूं जानकर दो पूर्ण विधि भी है संक्षेप में भी है संवायन वित्यन भाव आदि और विस्तार चले ऐसे भी बोला जा सकता है ऐसे भी बोला पंचम तृतीयांतम वेतुवचनम लिंगवचनम है तो लिंग का बोधक वाक्य का नाम हेतु है लिंगम का पद पता है लीनम अर्थन गमयतीम ये छिपा हुआ है लीन में छिपा हुआ है दिख नहीं रहा हो पहाड़ के अंदर के छिपा हुआ है धुआं दिख रहा हो में अंदर कहीं है वो हमको साफ दिखाई नहीं दे रहा है लीन छिपा हुआ है ऐसे अर्थ माने वस्तु को बोध कराने कराते हम जिससे बोध कराते हैं हम जिससे उसे कहते हैं लिंगम लीनम अर्थं गमयति बोधयति बोधयती लिंगम। व्याप्ति प्रतिपादक दृष्टांत वचन तो उदाहरण देखो उदाहरण आगे किसको कहते हैं जो व्याप्ति का प्रतिपादक हो और व्याप्ति को अपने कहां ग्रहण किया था उस दृष्टांत तो स्थलकारी नाम ग्रहण करना पड़ेगा ऐसे यो यो धुमवान सवन्यमान अगर युमस त्र वन्य व्याप्ति हो गया इतने मात्र उदाहरण वाक्य नहीं व्याप्ति का प्रदा प्रतिपदक दृष्टांत तो वचन भी होना चाहिए कहा आपने व्याप्ति ग्रहण किया था यथा महान है व्याप्ति और उस व्याप्ति को जहां आप ग्रहण कर रहे हैं उस स्थल विशेष का नाम लेने का, ना, उदार तो का नाम है उदाहरण वाक्य उदाहरित व्याप्ति विशिष्ट तत्व ने हेतु पक्षधर्मता प्रतिपादक वचन में उपन यहा उदाहर व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता का प्रतिपादक वचन का नाम उपनय मैंने क्या जिसमें परामर्श क्या है आपका व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता वही कह रहा उदाहर जो व्यापति है उसे विशिष्ट करके हेतु को पक्ष में वृत्ति बताना पक्ष में विद्यमानता का कथन करना पक्षधर्मता का मतलब पर्वताली वृतितम हेतु का पर्वत में वृत्तिता को कथन करने का नाम ही पक्षधर्मता हेतु को पर्वत पक्षों में है ऐसे कथन करना उसकी वृत्तिता को कथन करने उसकी विद्यमानता, उसकी सत्ता उसकी अस्तित्व को कथन करना उसका नाम पक्ष तो उदाहरित व्याप्ति से विशिष्ट हेतु का जब पक्ष वाला जो वाक्य है, उस वाक्य का नाम उपनय वाक्य और अंत में पक्ष साध्य सा अभाव प्रतिपादक वचनम निगम पूर्वोक्त चार वाक्यों के माध्यम से दोबारा जब पक्ष ने साध्य की विशिष्टता को आबादित है ऐसे घोषणा करोगे निष्कर्ष कथन करोगे उसका तो नाम है निगमन उसको क्या निगम निगम इधमे लक्षण हृदय निधाय प्रतिक्ञादि विशिष्ट दर्शे थी इन लक्षणों को हृदय में धारण करके प्रतिक्ञा को एक विशिष्ट स्थल में पर्वत अनुमान इस स्थल में परार्थानुमान का प्रदर्शन कर दिखाया स्वार्थानुमिति परार्थानुमित्य और लिंग परामर्श एवं कर्ण प्राचीन न्यायिकों का मत में कथन करने जा रहा न्याय बोधनी कारणे तो पहले बोल दिया शुरू में बोले थे ना व्यान करण है उधर नव्य न्यायिकों का मत और प्राचीन न्यायों का मूल बता रहे देखिए किं स्वार्थानित्यो किंग और स्वार इन दोनों का कारण कौन है लिंग परामर्शो लिंग परामर्श एव एवं स्वार परार्थान्यो लिंग परामर्श एव एवं करणम लिंग परामर्शो अनुमान जो कर्ण होता है वही अनुमान होता है उसी का नाम अनुमान जो कर्ण है वो अनुमान है परामर्श हो गया अनुमान और नवीनों के मत में व्याप्ति ज्ञान का नाम अनुमान है व्याप्ति ज्ञान कर्ण है तो वही अनुमान का अब ये लिंग परामर्श को और स्पष्ट समझने के थोड़ा प्रकृति में जाइए पूरी प्रक्रिया में आप तीन बार लिंग का अनुभव करेंगे हेतु का तीन बार हेतु का अनुभव एक तो जहां व्याप्ति ग्रहण कर रहे हो वहां दूसरी बार जब आप पक्ष में देखते हो वहां तीसरी बार जब परामर्श को बना लेते हो तब तीन बार की बात को अनुमान अनुमित गर्णीय परामर्श ये क्या है वो तृतीय लिंग परामर्श अच्छा तृतीय लिंग क्यों तथा ही मिल गया प्रकृति में तथा ही पृष्ठ में पांचवी पंक्ति है तथा ही मानसादौ धूम अग्नि और व्याप्त गृह्यणायाम यद धूम ज्ञान तद आदिमें प्रथम जो मानसादियों में धूम और अग्नि का अव्याप्ति ग्रहण कर रहे थे वक्त जो धूम ज्ञान हुआ था उस धूम ज्ञान क्या है वो प्रथम धूम ज्ञान प्रथम लिंग ज्ञान है वो उसको क्या कहेंगे प्रथम लिंग ज्ञान पहली बार आपको लिंग मन हेतु का ज्ञान हुआ जब मानस आदि में धूम और अग्नि की व्याप्ति ग्रहण कर रहे थे उस समय तो जो धूम को आपने ज्ञान धूम का ज्ञान पाया है उस धूम ज्ञान को प्रथम लिंग ज्ञान कहते हैं तत्पश्चात पक्षी धूम ज्ञान तद और उसके बाद पक्ष में जब आपने धुआं को देखा पर्वत में आपने धुआं को देखा तो जो पक्षधर्म का ज्ञान हुई वो क्या है वो द्वितीय लिंग ज्ञान वो द्वितीय लिंग ज्ञान और तृतीय कौन है अत्र वन्य व्याप्य ध्रम ज्ञानम तृतीय उसी पर्वत में अत्र उसी पर्वत में आप परामर्श बना लेते हो वन्य व्याप्यो ध्रुमवान अयम पर्वत यह जो परामर्श आपने पैदा कर लिया इस परामर्श ज्ञान का नाम तृतीय लिंग ज्ञान उस तृतीय लिंग ज्ञान ही इदमेव लिंग परामर्श परामर्शित है उस तृतीयिंग ज्ञान का ही दूसरा नाम है लिंग परामर्श वही अनुमान है व्यापार करणम कारणम करणमी मत व्याप्ति ज्ञानम एवं अनुमानम लिंग परामर्श व्यापार अब जो लोग असाधारण कारण करण ये लक्षण न मानते मत में लिंग परामर्श क्या हो जाएगा करण हो जाएगा अनुमान कहा जाएगा लेकिन जो लोग मानते व्यापार बद्ध असाधारण करण व्यापार होना भी जरूरी है द्रव्यान्दी व्यापार वक्त सदी कारण करणस पढ़ा तो निश्चित तो जो मानते हैं आएक, उनके मत में व्याप्ति क्या हो जाएगा हो जाएगा और परामर्श हो जाएगा व्यापार अनुमिति होगा तो प्राचीन न्यायिक और नवीन को में थोड़ा अंतर हो गया है ना प्राचीन न्यायिकों का मत में कार्य अनुमिति का कारण हो जाएगा परामर्श एक कारण है और कार्य है अनुमिति और एवं व्यापार को मानते हैं एक ही बात नबी नहीं एक लोग है उन लोगों क्या करण हो गया व्याप्ति ज्ञान कार्य है अनुमति दोनों के मत में समान है और व्यापार इनके यहां मत में परामर्शिम परामर्श को परामर्श को। पर। करो कारण भेद का कारण क्या इनके मत में करण का लक्षण है केवल इतना ही असाधारणम असाधारण कारणम करणम ये इनका लक्षण है प्राचीन मत में नवी मत में लक्षण है व्यापार कारणम करण का लक्षण में उन्होंने अंतर कर दिया अतएव कर्ण ही भिन्न हो गया दोनों को मत में अलग अलग दोनों स्वार्थानुमान परार्थानुमान गाय समझ में आ गया है। इनके कर्ण कौन है व्यापार कौन है सब समझ में वो जो हेतु है जिसका नाम दूसरा क्या रखा है लिंग वो कितने प्रकार के बता लिंग विधम किंचवय वित्रे की लक्षण लिंग कितने प्रकार के हैं और उनमें से जो पहला वाला है कौन अन्वय वितर की लक्षण बताइए लिंगम त्रिविधम लिंग कितने प्रकार के हैं तीन प्रकार के त्रिविधम लिंगम त्रिविधम कौन कौन अन्वय व्यतिरेकी केवलान्वयी केवल व्यतिरेकी ची अन्वय व्यतिरेकी केवलान्वयी और केवल व्यतिरेक के नाम से तीन प्रकार का हेतु तो होता है लिंग होता है उनमें पहला वाले का लक्षण बता रहे हैं अन्वय व्यति का अन्वयन व्यति मध्य अन्वय व्यतिरिक्व जो अन्वय रूप भाव भावात्मक और व्यति अभाव रूप से भी जिसके जिनके जिन साध्य और हेतु का व्याप्ति होता हो उस हेतु का नाम अन्वय व्यतिकी अन्वय मैने भावात्मक व्यतिक मैने अभाव इसलिए न्याय का पदरी पंक्ति देखो व्यतिरेक नाम अभाव है ना अन्वय का मतलब क्या स्वयं समझा रहे व्यापक समान अधिकरण रूप व्याप्ति वन्नी वन्य सामना अधिकरण व्याप्ति वन्नी की सामान अधिकरण्यता आने का नाम ही धूम में जो सामान अधिकरण्यता आ रहा है उसी का नाम व्याप्ती अर्था तो वन्नी जिस अधिकरण में है उसी अधिकरण में धूम होता है ऐसा अनुभव हो जाए वन की सामान अधिकरण्यता जो धूम में है उसका नाम अन्वय व्याप्ति वैतरे नहीं थी को नाम अभाव वैतरे किसको कहते हैं अभाव तथा च था हेत्भाव और व्याप्ति व्याप्ति व्यति साध्या और दोनों भावों को लेकर के जो व्याप्ति बनाएंगे भावा, भावा। यत्र यूमा भाव यन्य भाव तत्र तत्र धूमा भाव यथा जल हृदा ऐसा जो हम बोलते इसका नाम क्या है व्यतिक व्याप्ति यत्र धूमस यथा ऐसा जो कहा व्याप्ति व्याप्ति व्याप्ति इस तरह के अन्वय व्याप्ति और व्याप्ति दोनों जिस हेतु से होता है उस हेतु का नाम अन्वय व्यतिरेकी जैसे स्वयं दिखा रहे देखो यथा वनो साध्य धूमवत्म जैसे वन्य रूपी साध्य में धूमवत् हेतु है जहा जहा कैसा है वहां वहां अग्नि है ऐसा अनवय व्याप्ति भी हो रहा है और जहां नहीं है वहां धुआं भी नहीं है इस प्रकार व्यतिरिक व्यक्ति भी बन रहा है तू से और दोनों व्याप्तियों में दृष्टान्ति मिल रहा है हमें दृष्टांत कहाँ ग्रहण कर रहे हैं महानस में व्यक्ति व्याप्ति के दृष्टान कहा ग्रहण कर रहे हैं में हृदय दोनों को ग्रहण करने का स्थल विशेष भी हमारे पास प्रसिद्ध उपलब्ध है केवल व्याप्ति बनने से नहीं आप बोलने के लिए तो बोल सकते उल्टा पुलटा बोल लोगे फिर कहा ग्रहण किया तो बताना पड़ेगा ना सिखाने के लिए बोल सकते हो यवाचक का भाव है तथा प्रमेय का भाव है बोल दो कहा है शब्द बोलना तो सरल है ना लेकिन प्रमे का भाव दिखा सकते हो कहीं इसलिए केवल बोलने से नहीं चलेगा यहात धुमा भाव हो गया वैतृक व्याप्ति बताओ कहा ग्रहण किया आपने जल में हृद में कहना पड़ेगा व्याप्ति है कहीं से नहीं चलेगा कहा ग्रहण किया व्याप्ति को मानस में क्या ना तभी वो अनिव्या माना जग पूरा बिना विशेषक कथन की है जहां व्याप्ति ग्रहण कर रहे हैं उस तो स्थल विशेषक ज्ञान हमें सम्मेलित होना चाहिए यदि स्थल विशेष आप जो बताएंगे उसे दोष दे देना इसलिए स्थल बहुत चल रहा हो सकता है आप ऐसे स्थान में ग्रहण कर रहे हो भ्रम है देतो हो जाएगा ऐसे बहुत देंगे वासों में वर्णन करेंगे अभी पंच हित्वा भाष में जा रहे हैं आप पहले सदितों को समझेंगे पक्ष पर सपक्ष को समझेंगे उसके बाद हितभाष में जब जाओगे तब देखोगे किस किस प्रकार से व्यक्ति को भ्रांतियां होती है कैसे कैसे व्यक्ति गलत अनुमानों को बना ले अध्याहार भी गलत कर लेता है अनुमान भी गलत कर लेता है यही आदमी का स्वभाव इसको बदलना ही सबसे बड़ी साधना है ये नहीं बदलता है तो फिर उसको यथार्थ बोध हो ही नहीं सकता आत्मज्ञान तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अध्यार अध्यार कहा है ना वेदांत में तो अध्यारोप अपवादाभ्यम निष्प्रपंचम प्रपंच दे अध्यारोप जो हम कर रहे हैं उसमें अध्याहार प्रदान है और अध्याहार करना ही हम गलत कर रहे हैं अध्यारोप गलत हो जाएगा तो अपवाद नहीं हो पाएगा अपवाद नहीं होगा तो फिर निर्विशेष ब्रह्मांड बुद्धि कैसे हो इसीलिए लोग भले ही कहें न्याय के बिना योग के बिना वेदांत हो जाएगा हम और हम अपने आचार्य परंपराओं को देखते हैं जितने भी आचार्य पूर्व और उसके बाद वाले भी, सभी महान महान महान योगी शंग्राचार्योगी महान प्रमाण पारावार शब्द प्रयोग करते हैं आप लोग और महात्मा लोग अपने बड़ा पीछे पर्दा डालते हैं महामंडलेश्वर लोग उसमें लिखा रहता है पद वाक्य प्रमाण पारावार पद मन व्याकरण वाक्य मनी मीमांसा प्रमाण मन न्याय इन तीनों में पारावार मन आर पार सब कुछ जानने वाले महान विद्वान पुरुष ऐसे लिखते हैं सभी सभी श्रोत्र परमृष्ट भी लिख देते हैं परम परिवराज काचार्य लिख देते हैं उन शब्दों को आरती बेचारे जानते नहीं एक अपना मित्र मामले सरोवज ने उनसे पूछा श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ लिखे हो तो श्रोत्र शब्द कार्य बता दो ब्रह्मिष्ट छोड़ दो इतने कार्य बता दो आगे जाने की जरूरत नहीं है ये सब वास्तव में आश्रोत्री तो तो धननिष्ठा अश्रोत्र धननिष्ठ लोग अश्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ लिख देते ये श्रोत्र किसको कहते जन्मना चाहते ब्राह्मण संस्कार दिजत्तम आप गुरुमुखा देदांत श्रवण श्रोत्रोत्तम कहा आकर चौबीस उम्र पच्चीस उम्र तो जिनों पहनते हैं हैं दो गधे की उम्र के बाद जनऊ पहनते हैं नहीं, नहीं? उपन संस्कार ही चौबीस उम्र पच्चीस उम्र तीस उम्र में हो रहा है जिसका वो क्या हो? श्रोत होगा जन्म से ब्राह्मण हो तो भी वो श्रोत नहीं पा जाएगा भले का प्रकांड विद्वान हो जाए कहीं आठ से ग्यारह उम्र के अंदर उपन संस्कार बना जरूरी है तीन महीने के अंदर चौल संस्कार जो जो संस्कार ये, जब जब भीत है वह वह गर्भ काल में गर्भोत्तर काल में समस्त षोड़श संस्कारों में से प्रमुख जो आवश्यक बारह संस्कार होना जरूरी है विवाह आदि चार को छोड़िए बारह संस्कार के संपन्न होने वाला ही जो जन्मना ब्राह्मण होता हुआ उसी को हम दिज जन्मना जायते ब्राह्मण संस्कार प्राप्त द्विजतमा गुरु मुख वेदांत श्रवण यानी कि अपने पढ़ लिया वेदांत पुस्तकों को अंग्रेजी में तमिल में तेलुगु में में सारे भाषा में तो सब कुछ छप रहा हमारा भी ये पुस्तक मलयालम में छप के आ गया बता कोई भाषा में छप रहा है लोग अपने आप पढ़ लेंगे गुरु हो जाएंगे हमको सब जान लिया वो तो पढ़ लिया एक लड़का था यूनिवर्सिटी में पढ़ता था वो तो कहते हमारा कोई गुरु नहीं वो तो करता क्या था कभी क्लास में जाता नहीं था माँ बदमाश गेट में बैठे रहना जब क्लास से लड़के आ जाए क्या पढ़ा देखो नोट कल लेना उसका नोट्स दे दिया सब क्लासों के नोट्स में ले लेता था और सब दूसरा इंसान दे देता था। क्लास में और रात भर वो सब लिख लेता था पढ़ लेते थे यार कर लेता था गुरु ही नहीं कि मैं कोई क्लास गया ही नहीं किसी मास्टर का आवास नहीं में गया ही नहीं तो मेरे गुरु कहा तो ऐसे जो है उद्दंड लोग भी होते किसे कहते हैं गुरुकुतो वेदांत श्रवण श्रोत उसका श्रोत क्या अब कितने हैं अब बताओ क्षत्रिय लोग महाम्लेवर बन रहे हैं वैश्य लोग महाम्लेवर बन रहे हैं शूद्र भी बन रहे हैं संन्यास ले करके तो श्रोत्र तो क्या है सब भले लिख दे श्रोत्र बन तो इसीलिए उसके शब्द प्रयोग के पीछे जो कारण है जो लिंग है उसको पहचानना जरूरी है। कहा चीज पे होगा कहने से नहीं होगा यत्र यित्र दो महात कहा स्थान महान महानसम इसलिए कहते हैं आप देखो न्याय बोधनीकार साध्या वित्व तो भाव और व्याप्तिर व्यतिरेक व्याप्त व्याप्ति समझा रहे हैं। वन्य दुमा यत्र यत्र यत्र यत्र वन्य भावा भावा भावा वन्य वन्य तर्दुमा भाव भाव भाव भाव इति भावति दुमा दुमा ऐसा दो बार बोलो पद दो बार कथन करना अथवा शोक प्रयोग करो वन्य जितने भी वन्य भाव के अधिकरण है उन सभी में धूमा भाव ग्रहण धूमा भाव यदि ग्रहण कर लेते हो तो यावत पदस्य से व्यापकत्व पर्दया जो यावत पद है वह स्वयं ही व्यापकत्व का बोध करा देता है इसलिए धूमा भाव वन्य भाव व्यापकत्व लभ्य थे भाव में वन्य भाव का व्यापकत्व प्राप्त हो जाता है वन्य भावे धुमाभाव व्याप्य त्वंप्य थे और वन्य भाव में धुमा भाव क्या हो जाएगा व्याप्त हो जाएगा इसे हमेशा व्याप्त को पहला बोलना है व्यापक को में बोलना है देखो यत्र यत्र तत्र बा ती इसे धूम क्या है व्याप्य और वन्नी व्यापक इसी प्रकार से यत्र य भाव तत्र तत्र धूम्मा भाव वन्य भाव क्या हो गया व्याप और धुम्मा भाव व्यापक व्यापी मैंने जैसे पहले बताया हुआ है न्यूनदेश मृतिक ऐसा है ना व्याप्ति आश्रितम व्याप्यत्म देखने तो समझाने के लिए ग्रंथ सरलता के लिए कह दिया जाता है इन वास्तव में व्याप्ति का लक्षण क्या है व्याप्ति आश्रयत्तम व्याप्यत्तम व्याप्ति का जो आश्रय है उसका नाम व्याप्य एवं छ वन्य भाव निष्ठ व्याप्ते है इसे वन्यभाव में व्याप्ति कैसी आएगी जैसे वन्य की व्याप्ति धूम में आपने लाया था है ना क्या लक्षण ये थे वहां हेतु समाजरण अत्यंता भाव प्रति धर्मवत्तम धर्मवत्व क्या ना हेतु समान अत्यंताभाव प्रतियोगिता अनवच्छेद धर्मवत्व अन्यप्ति में आपने लाए थे व्यापिता कौन है धूम धूम के समरायगण में रहने वाला अत्यंत भाव है धूम है? आदि में वहां रहने वाला अत्यंत भाव घटा भाव घटाभाव का प्रतियोगी घट प्रतियोगितावच्छेद घटत्व अनवच्छेद धूमत्व तारस धर्म वाला धूम हो गया हेतु सामना भाव प्रतिविधानवच्छेद धर्म तम घटा दिया था हा ले वन्नी वन्नी में ले जा।, जा। हम्म। ऐसे सकते वो को ले जा रहा है ना वो उल्टा ले जा रहा मैं उसको व्याप में लाना चाह रहा हूँ तो कैसे लेंगे वहां पर फिर शादी सम्राधिकार धूम में व्यापक आ जाएगा धूम में व्याप में मैं ले आना चाह रहा हूं व्यापक में नहीं ले जाना व्यापक से व्याप् में लाना है उल्टा और वन्य भाव को लेकर के भी धूम में ला रहे देखिए वन्य भाव को लेकर के भी धूम में लाएंगे दोनों प्रक्रिया आप वनी से शुरू करके धूम में ले जाइए या धूम से शुरू करेंगे तो यहाँ वन लेंगे प्रतियोगी है घट उस मेरे अवच्छेद आनावच्छेद हो जाएगा वनित्व वो वन धर्म आता है वन्य में सॉरी तो धूम की व्यापकता वन्नी में आ गया धूम की व्यापकता वन्नी में अब उल्टा लेंगे व्यापकता धूम में आ जाएगा वन्नी से तब वन्नी का पर्वत घटाभाव तो उसका प्रतियोगी है घटत है ना प्रतिदी धूम प्रतिदत्व वन्नी की व्यापकता धूम में लास्ट। अभाव में कैसे करोगे तो उसके मत्व धूम व्यापक वन्य सामना रूप अनुव्यप्ती अनु व्यापकी भूत अस्वाश्रय वन्य भाव व्यापकूत भाव, भाव व्यापकी भाव। स्वा हो गया व्याप्ति, स्वया सबसे क्या लेना व्याप्ति, व्याप्ति, हो गया उसका आश्रय कौन है? तदाश्र वन्य भाव कि व्यति व्याप्ति में व्यापी है ना हमें लक्षण सामान्य बता दिया था व्याप्ति आश्रय व्याप्ति का आश्रय का नाम व्याप्ति और व्याप्त अन्वय व्याप्ति में हमेशा कौन होता है अन्वय व्याप्ति हमेशा व्याप्ति हेतु होता है और व्यतिरक व्याप्ति में व्याप्ति हमेशा भाव होता है ध्यान में में रखना। व्याप्ति सदा कौन पर रखेंगे हम? हेतु को। और धुमा तर था व्याप्य व्याप्ति पहला व्यापक को रखा फिर ये वन्य भाव क्या धुमा भाव वन्य भाव क्या है व्याप्ति व्याप्ति में हेतु व्याप्त होता है व्यति व्याप्ति में साध्याभाव व्याप्ति होता है स्व so, हो गया व्याप्ति उसका आश्रय हो गया व्याप्ति और अब घटा रहे कहा व्यति स्तर में ना वितरित कौन हो गया वो वा? वन्य भाव हो गया वन्य भाव व्यापकी भूत कौन है उसका व्यापकी भूत अभाव व्यापक गो, व्यापक वस्तु कौन होता है धुमा दुमा व्यापक कौन है धूम है ना इसलिए धुमा भाव व्यापकी भूत अभाव गया धुमा भाव उसका प्रतियोगी कौन है धुमा श्रयभूत व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्व आ आगे धूम में स्व आश्रयभूत वन्य भाव व्यापकी प्रतियोगिता भूताभाव प्रतियोगित्व कहा धूम में स्व हो गया व्याप्ति उसका आश्रय व्याप्या और व्यक्ति व्याप्ति व्यापक कौन होता है हमेशा साध्या भाव में वन्य यहाँ वन्य भाव उसका व्यापकी भूत भाव कौन है धूमा भाव उस धुमा भाव का प्रतियोगी है धूम इस प्रकार वन्य भाव का व्यापकत्व आ गया धूम में क्या हो गया वन्य भाव का व्यापकत्व वन्यभाव रूपी व्याप्ति का व्यापकत्व आ गया धूम में ऐसा दोनों जिस हेतु में आवे उसी का नाम अनवय व्यति तो पहले आपने धूम में घटाया और अब भी धूम में लाए तो दोनों धूम में आ गया कि नहीं आ गया अनवय व्याप्ति भी धूम में आ गया व्यतिरिक व्याप्ति भी धूम में आ गया ऐसे आने का नाम ही अन्वय व्यतिरिक वही दिखा रहे थे दोनों आ रहा है धूम निष्ठतया व्यतिरेक व्याप्ति मतवे और धूम का व्यापक वन्नी का समान रूप अन्वय व्याप्ति मतवे और वन्य सामना अधिकरण धूम में है तो वन्य कहा है पर्वत में वहीं पर धूम भी है धूम आ गया ना उसमें समान कहेंगे दोनों को समान अधिकरण जिन दो वस्तुओं का उन दोस्तों को क्या बोलते हैं समान अधिकरण और एक दूसरे के ऊपर किस समय से बैठते हैं समान है ना इन दोनों का नाम समान अधिकरण और इसकी सामान अधिकरण उसमें और उसकी सामान अधिकरण इसमें आ जाता है तो वन्नी की इसलिए धूम में है ये हो गया अनु व्याप्ति आ गया और ये जो आपने घटाया वैरिक व्याप्ति आया धूम में ना? वन्नी की वन्नी की सामानाधिकरण जो तो धूम में आया यह अनुय व्याप्ति आ गया और भूत स्वाश्रयोगित्व धूम में आया वो व्यक्त व्याप्ती आ गया इसलिए दोनों आ गए धूम व्यापक वन्य सामना रूप अन्वय व्याप्ति मतवे अन्वय व्यति धूम रूपी हेतु को अनवय व्यति हेतु करके नहीं आए एक लोग कहते हैं महाराज यदि व्यति व्याप्ति है तो इसके अंदर व्यति परामर्श भी होगा कि नहीं होगा व्याप्ति यदि है तो व्यति परामर्श भी होना चाहिए ना जैसे अनवय व्याप्ति था उसके लिए आपने अनुय परामर्श बना लिया क्या था परामर्श वन्य व्यापार नवदा वन्य व्याप्य धुम वाणा अर्धव्याप्ति पक्ष ज्ञानम परामर्श ये तो हो गया परामर्श व्यरिक व्याप्ति लेकिन व्यतिरिक परामर्श भी बनाओ तो कहते व्यतिरिक परामर्शस्तु वन्य भाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगी धूमवान पर्वत का। है सीधा साधा वन्य भाव का व्यापक भूत भाव कौन है धुमा भाव कुछ धुमा भाव का प्रतियोगी धूम उस धूम वाला पर्वत ऐसा कहने का नाम व्यतिरिक परामर्श वन्य भाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगी प्रतियोगी मत्वम मी का नाम साध्या वन्य भाव उसका व्यापकी चलेंगे हम धुमा भाव धुमा भाव।, भाव का प्रतिविध कौन है धूम का तो प्रतिवी तुम आया धूम में तारस धूम वाला कौन है पर्वत है ऐसा कहने का ना वितरक परामर्श इस प्रकार से अन्वय व्याप्ति वाला होना और व्यति व्याप्ति वाला भी होना जो हेतु दोनों से संपन्न हुआ करेगा उस हेतु का नाम अन्वय व्यति हेतु अब आता है केवलान्वयी का विचार केवलान्वय न कि लक्षण केवल का लक्षण इससे पहले हमने आपको संकेत कर दूँ। जो पहले मैंने बताया क्या हमने संकेत किया था समझने के लिए जिसका तीनों होता है अनुवयी व्याप्ति को क्या लिया सपक्ष लिया था ये महा तत्रि यथा महान सपक्ष है निश्चित है साध्य जिसमें उसका नाम सपक्ष निश्चित समय उसका नाम विपक्ष है।, भी भी है।, तो है तो पक्ष पर्वत हो गया सब पक्ष महानस हो गया अनवे व्याप्त स्थल को लेकर के और विपक्ष जल्दी हो गया वितरक व्याप्ति को लेकर गए हेतु में क्या होता है अनवय व्याप्ति भी होना पिदय व्याप्ति भी होना कह दो अथवा सफल संपन्न होना कह दो बात एक ही है शब्द आवली भिन्न है अर्थ तो एक ही बनता है तो केवल अनु का लक्षण कल देखेंगे